आरक्षण हो गया था चलेगा बोले आप इसका पीवादेश किस होगा नहीं होगा जिसको पूछे बोलना क्यों नहीं होगा बोलो है क्या होता सब सबका तो लुक है पीवा से क्यों नहीं होगा वो कहा सबका लुक नहीं होने बोले इसे है शीत पर में कहता है शीत नहीं है शीत नहीं पर में बोलो सुब्रत कह गया हाँ और शीत पर होते पाघरा सूत्र तो शीत पर कहता है तो विवाद नहीं होगा तो लौट लकार मेरू बनेगा हम्म बनेगा सबका लूक हो जाएगा तो क्या नहीं है बोलो सो बोलो बोलो हम्म कितने स्थान पर लोटे में क्या बनेगा पाती लोटे में पातू बनता है क्या बनेगा पातू पातू पातू क्या बनता है क्या होने बोलो पाता या पातू पातू कहते हाँ बोलो पातास्ता, लेट में बोलो लोट में बोलो पातु, पाता मध्यम पुरुष बहुत सन क्या बनेगा पाता, पाता।, पाता। है सौ कैसे बोलेंगे पा तो पाता नहीं मुझ ऐसा नहीं करना पा तो क्या बनेगा तो। क्या हाँ पानी क्या है लोट हो गया लंग लकार बोलो अपार। अपार अपार। क्या बने गया मध्यम दो बने गया एक बने गया कितने बनेगा एक या दो, दो बनेगा दो दो बनेगा चुप हाँ करो दो बनेगा दो बनेगा क्या बोलो हम्म अरे बोलो सो हाँ बोलो बिदिली में क्या बनेगा क्या बनेगा बनेगा क्या बनेगा में सही होता है घूमास्था पा गा मास्थादि में नहीं है एरलिंग क्या करता है घूसंग का नाम मास्थादिना मास्था में कौन है मास्था गा पापा है पा है या नहीं वहाँ क्या दिया है इनाद से पिबती क्या उसे उसमें दिया है इनाद से जो सूत्र है धन उसमें उसमें पिबती गृह सुतरा पाघा जहाती सहनी में वो गापा ये पेयात तो बनेगा क्या बनेगा हम्म बोलो पेया कि सूत्र मैं यहाँ था गाति्यपरशुन भूधात्मे गापाइना से गृहते मन गातिष्ठा घुपा भवशा से प्योती सूत्र में किसको कहा है कितने एरलिंग घूमा था गा पा जहां तो पाता है ए तेलिंग अच्छा एते लिंग ना हटी तो ए, ए कितने में ऐसे लगे कि, कि, किस में आया से, से था था। अच्छा पेय आता पहले घू था गा पा जहा ये है अच्छा ठीक है वो पा पाने पा रक्षण हो गया ये हो गया पा रक्षण पा पाने के लिए हो गया पेयात हो गया पायात बनेगा हाँ बोलो पायात लुंग लकान में यहाँ गिस्ता घुपा लुक हो जाएगा ना नहीं।, नहीं कौन सा वो गा तिस्ता में आता है पीवा दस तो यहाँ बनेगा अपासित अपाषित बनाया हाँ वो जो आया घास तीता घुप्पा भूवस परश्मिम पदेशु और पीवा आदेश होगा पा पानी में होगा ये पारक्षण है इसलिए यहाँ ये हमारा मनावाता स्वच्छ हो जाएगा अपार सिद्ध बोलो अगे अपियत मुल अगे ख्याथने अ सार्वधा के प्रयत्तुल लेट में क्या बनेगा लोटे में नहीं। लोट में बने लोट क्या लूटे बने ना नहीं लेट में नहीं, नहीं।, नहीं बनेगा लोटे बने बन, क्या बनेगा क्या तू क्या क्या था हूं क्या था आगे लंग में उस ख्यात, उस अख्यात में नहीं बनेगा क्या बिदिली में बने असली नहीं बनेगा और कहा बनेगा नहीं विध ज्ञानी विध ज्ञानी में सूत्रा विधो लटो वाहध पंचम अंत लट षी अंत विध धातु से पर लट को विकल्प से होगा न बेतर लटा लट परसम पदा नाम न लादे विकल्प से हो जाएगा विध धातु से पर लट के जो में पद है उसको नल आदि विकल्प से नल अतुसूष नल होने पर विद अगर अत्य तो होगा या नहीं दे तो नहीं होगा नल होने पर क्यों नहीं होगा लौट तो मालूम है क्यों नहीं होगा प्रश्न है कही लौटे नहीं विद धातु क्यों नहीं होगा तो प्रश्न है हाँ ये कहा लिट्टी धातु रो लिट्टी लिट्टी होने पर होता नल आदेश के काने नहीं लीट लगा तो होता है तो विद अगर नल आने पर पुगंध गुण कर देना क्या होगा वेद अतुष में विदतु पुगंध गुण होगा नहीं, नहीं। क्या नहीं होगा सारे गति बता हो गया वेद विदु विदुहु आगे थल वेदतु विदंतु नल उस होगा विदु वेद विदतु विदु आगे थल अन पर सारा आधात्वी थारंश सीट नहीं होगा क्या बनेगा विदतु वेद वेद विधि विद्व विसर्ग बोलो क्यों नहीं अच्छा बस को वो आदेश ठीक है बोलो वेद और जिस पक्ष में नदेश नहीं होगा वेत्ती फिर बोलो वेत्ती क्या रुको बोलो वो विद्वा वहां गए लीट लकार में होगा देगा अच्छा इसका एक पक्ष में हो गया दूसरा रूप बन गया ना हाँ लिट्टी बनेगा जागरूक उद्व जागिर से आम विकल्प से आम हो जाएगा ये पक्ष में आम होगा अन्य पक्ष में नहीं होगा जिस पक्ष में आम होगा विद्युत धातु के आम होने पर आम सार्वधातुक आर्धातु को के अर्धात्व से विधातुक से गुण प्राप्त है प्राथते है प्राप्त से गुण प्राप्त है है प्राप्त होना चाहिए किंतु विदेर अदंतत्व प्रति ज्ञा न गुण हम उत्साह इसी सूत्र में विध पढ़ाए आम के सानिध्य में विध पढ़ाए आम करने के लिए विध अदंत कहने से वो अदंत है आम आने के बाद अतोलोप से अकार लोप हो जाएगा और अच्छा अचपर्स उनसे स्थानिबद्ध होने से गुण नहीं होगा इसे विदाम बनेगा विदाम अगर आम हो से लुक क्रियाचानु प्रज्वलिति विधांचकार बोलो विदां दिदाम चकारा, दिदाम चकारा, दिदाम चक्रीवा, दिदाम चक्रीवा। कितने हुआ नहीं, नहीं होगा ये हो गया जिस पक्ष में आम हुआ जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष में बीवे दी बी देवे दिबी हाँ विभेद क्या के वाह मम्मी मा क्या माने गया विभेद फिर बोलो विभेद लूट में पुगंत गुणा इट हो जाएगा वेदिता ये तो केवल जो विदात तो आम होने पर गुणा नहीं होगा अन्यत्र गुणा हो जाएगा वेदिता बोलो वेदी चीज़ी लोट में क्या बनेगा लोट में हाँ। विदाम अन्यतर विदाम स तो लगेगा हम विद्यातर श्याम विद्यातर इस विद्या बनेगा विकल्प से यहाँ विधाम कुरंत प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है यहाँ पुरुष वचन विवक्षित नहीं है विद्या को निपत निपातन कर दिया क्या है वेत्ते लोटीआम गुणा भाव लोटो लुक लुढ़ंत करोतुप्रयोगस् वा निपात पढ़ो लोट लकारे में आम करने के लिए कोई सूत्र नि विदान कुरवंतु निपातन कर दिया निपातन में क्या है मालूम है प्रातिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप निर्देशो निपातनम मालूम नहीं इसमें कहीं टिप्पणी में आया होगा प्रत्युषिक विधि बिना सिद्ध स्वरूप सिद्ध प्रक्रिय स्वरूप से निर्देशो, निर्देशो निपातनम टिप्पणी में कहीं पहला आया है पहले क्या? पहले हैं पांच प्रश्न है क्या शब्द किस शब्द किस में आया होता किस शब्द में की? किस धातु कहा लिख लो प्राप्ति सिकम विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से स्वरूप से निर्देशो निपातन चलो पाँच हाँ छोड़ दो ढूँढ में कोई बोलते सुनाई नहीं पड़ता है बोलते रहते सब लोग हाँ देखो छोड़ दो ढूँढ ना मिल जाएगा लो, लोटी आम आम करने पर विद था तो से फिर पुगंध गुण होना चाहिए किंतु तो बिदाम कुरवंतु तो कौन से गुना नहीं हुआ गुणाभाव आम का भी निपातन गुणाभाव की निपातन उसके बाद आ, लोटो का लुक है गुण लोटो लुक और लोड़त तो करोते अनुप्रयोग से जितने ये सब है विदाम कुरवंतु शब्द कह देने से ये सब प्रातिक विधि बिना अलग अलग विधि के बिना सिद्ध प्रक्रिया से सिद्धा प्रक्रिया ये प्रक्रिया को सिद्ध करके शब्द स्वरूप का निर्देश कर दिया विदाम कुरवंतु तो इसमें इतने निपातन क्या लोट लकार में आम गुणाभाव लोट का लोक लोडंत करोति का अनुप्रयोग ये तन निपातन क्या विकल्प से अन्य तरह एक पक्ष में निपातन होगा अन्य पक्ष में नहीं होगा अन्य पक्ष में ऐसा रूप बनेगा विदां क्वंतु तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तो यहाँ पुरुष वचने न विवक्षित है पुरुष वचनमच प्रथम पुरुष में ही बनेगा बहुवचन में ही बनेगा ऐसा नहीं तीनों पुरुष में बनेगा एक वचन दिवचन बहुचन समय बनेगा तो लट लोट, लो, लोट लकार में एक वचन में विदाम क्री अगर आएगा तीप तीप होने पर विदाम क्री आम का लूक हो गया क्री क्या कि तीप आया लोटन तो करोते क्री अगर लोट आया विदाम क्री लोट क्री लोट होने पर यहां करते सब के बाद कर करके इस सूत्र तनाध क्रियभ्य ऊ तनाधि, तनाधि, तनाधि धातु आता है धातु इससे ऊ प्रत्यय होगा सब के स्थान नहीं होगा सब का अपवाद ऊ हो जाएगा के क्रिये ऊ अग्रेपने मृत्यु में दिया तनादे हे क्रियाश्च क्रिय प्रत्यय सियात ये सब का अपवाद सब अपवाद गुणऊ दो गुण दिया है गुण दिवचन क्रि आगे ऊ रहेगा तो ऊ आर्ध को होने से क्री को गुण हो जाएगा किस सूत्र से सार्वधातुक आर्ध धातु को ऊ है आर्धातु को इगंत ऊ है अंग तो प्रत्यय के लिए ती प्रत्यय के लिए क्री उंग होने से इगंत अंग है है ति सार्वधातु के अर्ध धातु के सार्वधातुक आर्धातु के से ऊ को गुण हो जाएगा ऊ को गुण से क्या होगा ओह क्री को गुण होने से कर कर ओ ती ति इत ए हो जाएगा क्या बनेगा कृदाम करुतु विदाम करो, करो तो बनेगा एक वचन में दिवचन में सूत्र लग जाएगा अत उत सार्वधातु के उत्यात उत सार्व उत से कि अतउ उत सार्वधातु के किंगी तु हीतंग आशीर्ष्या नेतर साम जी तू को तात हो जाएगा वहाँ सूत्र लग जाएगा तातंगीति गीत होने से ऊ उत्यांत से क्रिया क्रिय उत्या तो क्यों क्या हो गया विदाम क्री अगर ऊ करु हो गया क्री को गुण हो गया क्या माना विदाम करु अगर तात है तातंग तातंगित हुन से को गुण नहीं होगा तो यहाँ उत्यांत जो विदाम करु उत्यात से क्रिय को अ को ऊ हो जाएगा अ कहाँ है कर में क्या ग है अकु तो हो जाएगा तो विदाम कुरु बनेगा विदाम कुरु अग्रता क्या रूप बनेगा विदाम कुरुतात् अतक तो हो जाएगा सार्वधातु का किंत कीति सार्वधातु की तु हो अथवा हो यहाँ गीत है तो विदाम कुरुतात्थ आ तस्थम तस पाम से तस्को ताम होगा वहाँ भी अत सार्वधातु लग जाएगा क्या बनेगा विदाम कुरुताम अगर झी को अंत्य पर वहाँ बनेगा विदाम कुरबंतु कुरबंत कुर्वन्त में कु कहाँ से ऊ आया एक हो गया अतो सार्वत्ति अतो सार्वत होने पर फिर रू के ऊ के आगे अंति का अ है तो यन हो जाएगा विदाम कुरबंतु आगे विदाम कुरु।, कुरु कुरु में क्या हुआ ही है, ही है ही क्या लू के सूत्र से होगा उत्त प्रत्य दसमें पहले आया है हाँ और अपित गीत हो गया से उनसे गुणा नहीं हुआ अतो सार तो लगेगा क्या निमित्त है गीत है हाँ विदांग कुरु ता पर विदांग कुरुतागे त आम मै मेरनी आड़ुतम से आठ आठवंश पीत हो गया पीतवंश से गुण हो जाएगा विदान कर कर वाह से आएगा ऊ को गुण करना पहले कृ के गुण कर ऊ को गुना ओ ऐसे हो, जा, हो जाएगा विदांग न तो हो जाएगा विदांग करवाणी विदाह कर बा बोलो रूप ऊ को बताओ पहला हुआ? हुआ पहला विदां करोतु दूसरा कहा गुण कहा इतने स्थान गुण हुआ अतौ सार्वत्र कितने स्थान लगेगा कहाँ कहाँ लगेगा पहला रूप विधान विदां सार्व विधान विधानता लगे विदान कुरुता नहीं पीते हो गया बोलो फिर बोलो विदान ये हो गया जिस पक्ष में विदाम कुरवंतु इतने अन्यतर्षा में लगा जिस पर नहीं होगा उस पर क्या बनेगा वे तु बोलो विद्धि बनेगा विद्धि बनेगा इसमें रूप नहीं दिया है विध से ही होगा हु जल विधि पुण तो गुणा नहीं होगा हे अपित विधि क्या वेदानी वेदानी बेदान। फिर बोलो वेत्तु वे नहीं बिधि बे फिर एक बार बोल बे तू लंगटवा वाला ना नहीं लगे नहीं प्रश्न का तो होता प्रसंग कहाता पूछा कहाँ लगता है लगे ना नहीं? नहीं हाँ अबिध तिप इत पुगंध गुणा होगा नहीं? तो कहाँ जाएगा होंगे आप क्या, क्या रूप बनेगा अभित आगे अभितम अभी दोह में कैसे तो लगे सिजाभ्यस्त विधिभ्यस्त सिस्त विधु सिज विधिभ्यस्त लगता है विधि से पर जी को जुस हो जाएगा वहाँ पहले लगता नहीं यहाँ लग जाएगा सब नहीं है उनसे अवैध अभिताम अभिदुह आगे बनेगा अविध सिच पुगंत गुण अवैध अगर सिच शीच है सिच ने सिप लगे सूत्र लगेगा धातुर दस्य पदांतस्य से सिपी रू धातु के दकार पदांत दकार को रू हो जाएगा सिपी है सिप का लुप के सूत्र से होता है अलंक क्या को हो जाएगा रू तो क्या रू बनेगा अवे है विकल्प से जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा द तो कहाँ से आएगा बासानी अवेद कुत्त हो गया अगे अवेद आगे तो, अबित्तं, ना, अबित्तं, ना, अबित्तं। ना, में अवितम होगा क्या बनेगा अवेदम अविद्व अविद्म बोलो अवेद फिर बोलो अवेहे लंग हो गया विधिरिंग में क्या बनेगा सर ले <स्थारीथ> कौन बोलता है विधरिंग में सौ रहेगा बोलो <स्थारीथ> विद्या असली में विद्यात्, विद्यास्तां, लुंगल कार में सीच इटुण अवेदित मेदित रिंग में अभी दि बोलो बंद करो जल्दी लोट लू लिखो लोट ये लिखा है बसाने